कथम यशित विश्व तदहम पश्यामी स्वाभव आविष्कुव अर्जुन उवाच पश्यावेहे सर्वांस्त भूत ब्रह्माणमीश कमला असनस्थमृषी सर्वां दिव्या पश्या उपलभे हे दे तव हे देवा सर्वान् तथा स्थावर भूत भूतवरजंगा सूतवघा कि ब्रमाण् चुर्मुखि प्रजा कमलासनस्थ पृथिवीमध्ये मेरुकर्णिस्थम ऋषीन् वशिष्ठादी सर्वान्सुकी प्रभृतीन्व्या दिविभवान.